नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो है कश्मीर की समस्या के ऊपर। तो कश्मीर की समस्या के बारे में मैं बैकग्राउंड दूँ कि कश्मीर की समस्या जो बड़ी है उसका कारण है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को सपोर्ट दे रहा है। यदि कश्मीर पाकिस्तान यदि उनको सपोर्ट नहीं देता तो ये प्रॉब्लम इतना �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 ウエスティーンカパサイ、ウエスティーンカパサエスティーンカパイ、ウエスティンカパサエスサウエスティーンカパサイ、ウエスティーンカパサ u ウエスエスティンカパイ、ウエーンカパサイ、ウエティーンカサイ、ウエスティーンカパサイ、ウエステーステンカパサエスティーンカパサイ、ウエステーンスティンサイ、ウエイ、ィンイ、イ、 1950年にプリタはロッド・ータそれができて、それを言うことができて、そができて、それを言うことができて、それを言うこ a ができて、それを言うことできて、それを言うことができて、それを言う s とができて、それを言うこて、それを言うことて、それを言うことができて、それを言うことができて、それを a うことができて、それをときて、とができ もう一つのことは、もう一つのこは、もう一つのことは、もう一つのこは、もう一のことは、もう一つのは、もう一つのことは、もた一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、がう一つのことのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、た、う一つのとは、ものことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一のこことは、のことは、もうとは、もう一つのことは、ものは、もう一 ジ ina and Nehru、ジ ina Congress Kineta, Gandhi, Jinu, Jina, Sadarpate, Sabnebula, the Rajwara of Ashlavi Abihona Shaki, Consarajwara, Paratmejaga, Consarajwara, Pakistan Mejaga.To Usme, Lord Mountain、er、Pattern, Nikar, Nikunsejo, Karna, Karno, Rajwara of Power Dunga, Kimukahajana, o Lord p a t t e n Kicheli, it s s p a a r i n e 1946年、1947年に military power を受けた。1946年に、この日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日の日の日の日の日の日の日の日の日 तो हम पूरा राज है वो भारत की सेना को सौंप के चले जाएंगे और भारत की सेना के वो संकेत आते हो जो भारत की पब्लिक है वो तो यही चाहती है कि अंग्रेज़ हटें उनको तो भारत की सेना है वो भी भारतीय है कांग्रेस के लोग भी उनके लिए भारतीय हैं तो यदि हमने सेना भारत शासन की पाकोवेली भारत की सेना カンディガーサーシャーナーチェイヤー、ナーュカーサーシャーナーチェイヤー、ウキディマリティーニキ、アングレスキジャガヤニ、コミュニスパティアティ、トビウォクシティ、ウキジャガバランティ、セナピサタティ、トビバランティロークシティ、コンフェザートビュー。イスレイ、アングレジオネ、エンドメント、ナーュコ、シナポイ、スポイト、ブレイクマリティ、トメアマリ、ハレイバーマニパレギ、ネイマニ、トアン、サシンキバブラ、バランティ、セナキャーティ、トマリアメント、コプレクアティエディ。 そ本の国のフの国の国ッ国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の3の国の国の国の国の国の国の国の国のをの国の国の国の国の国の国の国の国の国が国の国の国の国の国の国の国の国の国のはの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国2国の国のいの国の国の国の国の国の国の国のにの国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 パラキジャミニアとチャオ、パキスタンジャミニアとスキバスとコープシャミニア、パラキャパキスタンジュニアパレザー、ウスメエクレジバラジャンナガルカ、ヤジュナガルカ、ジュナガルカ、ウスメボランジェ、パキスタンジュニア、レキマフェロコネ、ワフェ、ウィトロキア、ラジャーボバナパラ、ウィスキ、ジュシサタノタイ、ワフェ、ワフェ、ワフェ、ワフェ、ウスメボランジャン、パラクサジュニア、ウスキ कश्मीर में हरिश्चिंग ने बोला मुझे इंडिपेंडेंट होना है एंड तक उसने बोला इंडिपेंडेंट होना है वो क्यों इंडिपेंडेंट होने की हिम्मत करा था क्योंकि अंदर से ब्रिटेन का सपोर्ट था ब्रिटेन वह चाहता था कि कश्मीर इंडिपेंडेंट बने कि यदि कश्मीर इंडिपेंडेंट बनता है तो ब्रिटेन को कश्मीर में ब जॉक्रॉफी देखो जीवोपॉलिटिक्स तो हाइट पे है उस हाइट पे जिस कंट्री का एयरफोर्स का बेस होगा जिस कंट्री के टॉप होंगे उस कंट्री को वो तीनों कंट्री को चीन भारत और पाकिस्तान चीनों को कंट्रोल में रख सकता है डरा सकता है धमका सकता है इसलिए ब्रिटेन ने एक तरह से मदद की कि भाई तू इंडिपेंडेंट बन ハリシーのような場 o で、パラガポラ、カシミュラ、パキスタンの場所で、それがオプションの場所で、ハリシーの場所で、ハリシーのの場所で、ハリシーの場所で、ハリシーの場所で、ハリシーの場所で、ハリシーの場所で、ハリシーの場所で、ハリシーの場所で、ハリシーの場所で、ハリ i ーの場所で、ハリシーの場所で、ハリシーの場所で、ハリシーの場所で、ハリシーの場所で、ハリシーの場所で、ハリシーの i 所で、ハリシーの場所で、ハリシーの場所で、ハシーの場所 तो सिर्फ तीन ही चीज उसके भारत सरकार के पास आएगी डिफेंस कम्युनिकेशन और मिलिट्री और डिफेंस कम्युनिकेशन और फॉरेन एफेयर्स और बाकी सब पावर है वो रजवाड़े के पास रहेंगे तो इस पॉइंट पे हरीश दीन ने कहा कि मैं बाकी सारी सत्ता यहाँ पे पास रखूँगा और इसमें दूसरी गलती नरू ने ये कि ग अब सिचुएशन चाहे कि अमेरिका चाहता है कि कश्मीर इंडिपेंडेंट बने। वो क्यों चाहता है क्योंकि यदि कश्मीर इंडिपेंडेंट बनता है तो कश्मीर देखेंगे कि भाई तीन हॉस्टिल पावर उसके खिलाफ है भारत, पाकिस्तान और चाइना। और उसकी रक्षा तभी हो सकती है जब अमेरिका आखें वहाँ पे बेस बनाए। इसलिए यदि कश्मीर इंडिपेंडेंट बनता है, तो दूसरे दिन उसे अमेरिका को बोलना पड़ेगा कि भाई आप अपने एयरफोर्स के और मिनिट्री के थाने हमारे देश में स्थापित कीजिए। तो यदि कश्मीर के, यदि अमेरिका के कश्मीर में थाने बनते पूरी दुनिया के में अपनी सैन्य सत्ता स्थापित करना और पूरी दुनिया में सारे धर्म को खत्म करके ईसाई धर्म स्थापित करना। तो इसलिए अमेरिका कश्मीर के नेताओं को बोल रहा है कि आप किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये सिचुएशन है कि तीन दुश्मन हैं जहाँ तक कश्मीर की समस्याएँ हमा� 370 articles recalled in the resolution. So, this is the right to recall PMI. ये मेरा reference material है Rahulmatha.com/301.html Rahulmatha.com/301.html और इसपे chapter 34 chapter 34 है कश्मीर की समस्या के ऊपर तो right to recall PM का कानून आएगा तो PM है वो vice roy अभी तो PM हमारा vice roy है vice roy बन्नू सिंह वो वाइसरॉय की भूमिका नहीं निभाएगा, वो प्रधानमंत्री की भूमिका निभाएगा, और उसके बाद जो RTI two जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब किया RTI नहीं RTI two ट्रांसपारेंट कंप्लेंट फाइलिंग जिसे बोलते हैं कि जिसके द्वारा लोग कानून बदल सकते हैं तो भारत के लोग आर्टिकल 370 को RTI two के द्व राइट टू रिकॉल पीएम आएगा उसके बाद पीएम जम्मू कश्मीर की एसेंबली के जो एमएलए हैं उनको कह सकता है कि एसेंबली में एक रेजोल्यूशन पास कराया जाए कि आर्टिकल 370 रदो और कश्मीर को बाकी राज्यों के समान स्टेटस मिले मतलब कि वहां पे जम्मू कश्मिर की assembly में हम ये resolution पास करा सकते हैं कि कश्मिर should become equal to other state और उसके बाद समझ से आती है कश्मिर की police की क्योंकि कश्मिर की police में काफी सारा ऐसे लोग है जो कि चाहते हैं कि कश्मिर को पकिस्तान के साथ जूट जाना चाहिए पकिस्तान को और कश्मिर को आ, बस सकते हैं, तो धीरे-धीरे उसे पुलिस में परिवर्तन आएगा, लेकिन उससे ज्यादा यानी गति से पुलिस में परिवर्तन लाना है, तो एक मैंने ये दूसरा परिश्रम प्रपोज किया है कि कश्मीर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराञ्चल के साथ मर्च कर दिया जाए, क्योंकि कश्मीर की आबादी बहुत कम है, इसलिए वहाँ विकास करना तभी इसका विकास हो सके। अब ये पावर पार्लियामेंट के पास है। पावर ना पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो राज्यों के लोगों की परमिशन के बिना या मंजूरी के बिना वो राज्य की बॉर्डर को बदल सकती है। तो पार्लियामेंट में ये आरटीआई टू के द्वारा, आरटीआई दो के द्वारा नहीं, आरटीआई टू के द्वा� जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश के साथ मार्च कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली उससे जो कश्मीर की पुलिस में जो परसेंटेज है ऐसे परसेंटेज पुलिस के लोग जो कि जम्मू कश्मीर जो कि चाहते हैं कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ आ, मिक्स होना चाहिए या तो जो चाहते हैं कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए वो कम हो � パーカーのミッィアのプロジェクトは、カシミュアのプロジェクトは、カシミュアのプロジェクトは、カシミュアのプロジェクトは、カシミュアのプロジェクトは、カシミュアのプロジェクトは、カシミュアのプロジェクトは、カシミュアのプロジェクトは、カシミュアのプロジェクトは、カシミュアのプロジェクトは、カシミュアのプロジェクトは、カシュアのプロジェクトは、シュアのプロジェクトカシュアのプロジェクトは、カシュアのプロジェクトは、カシュアのプロジェクトは、カ バーカーの military industrial complex は、アメリカは、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、シアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対しシアに対して、アに対して、ロアに対しロシアに対して、ロシアに対しシアに対して、ロシアに対して、ロシアに対して、シアに対して、ロシアアに対して、 पर एक देश की जब सीना मजबूत होती है, तो वो दूसरे देश को कंट्रोल में कर सकते हैं अपनी सीना के जरिए। जैसे हम हमारी सीना मजबूत हो जाए, तो हम क्या सकते हैं कि हम मैक्सिको में एटॉमिक न्यूक्लियर बेस बनाएंगे, या तो हम मैक्सिको या तो वेनिस जो या दूसरे जो कंट्री हैं, उनको हम न्यूक्� कश्मीर के आतंकवादियों को जो प्रोटेक्शन देता है या कश्मीर के पॉलिटिशियंस को जो प्रोटेक्शन देता है ह्यूमन राइट्स के नाम पे या तो अलग-अलग मुद्दे उठाके वो बंद हो जाएगा तो उसके बाद हम यूएन में भी ये रेजूल्यूशन पास कर सकते हैं कि कश्मीर है वो भारत का अंग माना जाएगा उसके बाद सवाल कि पाकिस्तान है वो पांच टुकड़ों में डिवाइड होने वाला है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पाकिस्तान के पांच टुकड़े हो जाए उसके बाद पाकिस्तान अफ़ुर्पाइड कश्मीर को भारत में इंक्लूड किया जा सकता है तो मैं फिर से समरायस्त करूँगा ये रेफरेंस मटीरियल है मेरा threezeroone dot html http rahulmetha dot com slash threezeroone dot pdf ये मे चैप्टर 34 में मैंने कश्मीर की समस्या के लिए उपाय दिए हैं पहला उपाय है राइट टू रिकॉल पीएम उसके बाद रेफरेंडम के द्वारा हिंदुस्तान में रेफरेंडम कराके आर्टिकल 37 खत्म करना फिर जम्मू कश्मीर के एमएलए को समझाना किसी भी तरह कि से उन्हें समझाना कि जम्मू कश्मीर के एमएलए ये रेजोल्यूशन प カシマリカのカシマリカのカシマリカのカシマリカのカシマリカのカシマリカのカシマリカのカシマリカのカシマリカのカシマリカのカシマリカのカシマリカのカシ